सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं जाए शांति दिन महामानव के ज्ञान और प्रेम की छाया में हम आज इस जीवन की समस्याओं को सुलझाने बैठे हैं अनंत की विभूति स्वरूप उन महामानव को हमारा आपका सबका बारंबार प्रणाम अध्यात्म चर्चा हमारे जीवन में है अध्यात्म चर्चा क्या है कि जो कुछ प्रतीत हो रहा है उस प्रतीति मात्र में उत्पत्ति परिवर्तन और विनाश का क्रम दिखाई दे रहा है इस प्रतीति परिवर्तन विनाश के क्रम के पीछे कोई अपरिवर्त्य है कुछ अविनाशी है उसका मुझे पता तो नहीं है लेकिन उसकी आवश्यकता मुझे है इस आवश्यकता को जब व्यक्ति अपने में अनुभव करता है तो अध्यात्म चिंतन आरंभ हो जाता है और फिर उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए जब वह प्रयास करने लगता है सोचने लगता है तो अध्यात्म चर्चा आरंभ हो जाती है निज विवेक के प्रकाश में देखकर उत्पत्ति परिवर्तन विनाश युक्त प्रतीति से संबंध तोड़ लेता है तो अविनाशी जीवन में प्रवेश करने का अधिकारी बन जाता है आज हमारे सामने अवसर है खूब शांत होकर शरीर के स्तर से परे के जीवन का विश्लेषण करके देखिए कुछ देर पहले मुख सत्संग का समय था और हम सब लोगों ने थोड़ी देर के लिए कुछ न करना कुछ न चाहना पसंद किया था उन क्षणों में निर्विकल्पता थी मन चित्त और बुद्धि शांत थी कि किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई क्रिया थी यदि कुछ चिंतन चल रहा था तो आप उस चिंतन को देखेंगे कि उसमें कौन सी बातें थीं, तो स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि उसमें इस भौतिक सीमा के भीतर की बातें थीं, किसी जरूरी काम का याद आना किसी वस्तु का याद आना किसी स्थान का याद आना अथवा जो निर्विकल्पता अप्राप्त है अभी तक प्राप्त नहीं हुई है उसके प्रति एक आकर्षण उत्पन्न होना और जो संकल्प विकल्प चल रहे हैं उसके प्रति एक नापसंदगी उत्पन्न होना ये सब बातें थी यह हो गई हमारी वर्तमान दशा और होना क्या चाहिए अध्यात्म दृष्टि से होना चाहिए यह है कि जब संसार की सेवा करने का अवसर मिले जब शरीर के माध्यम से निकटवर्ती जन समाज के लिए उपयोगी होने का अवसर आए तो उसी क्षण में हमारा शरीर और संसार से संपर्क रहना चाहिए और जैसे ही वह अवसर निकल जाए तो शांत तो होते ही चुप होते ही संसार और शरीर से तादाद में टूट जाना चाहिए यह आध्यात्मिक जीवन है और अब हम अपनी रहनी देखें कि कैसी है तो हम पाएंगे कि शरीरों को लेकर परिवार समाज प्रकृति और प्रारब्ध के साथ अवियोजित करने में व्यक्ति व्यस्त है जागृत अवस्था में अवियोजन की चेष्टा में विविध प्रवृत्तियों एवं उनके फलाफल के चिंतन में वह फंसा रहता है स्वप्न अवस्था में उन्हीं का चित्र उसे दिखाई देता है गाढ़ी निद्रा की जड़ता के बाद जब आखें खुलती हैं तो सजगता आते ही पुनः उसी चिंतन एवं कर्म में वह व्यस्त हो जाता है शरीर और संसार के साथ अपने को घुला मिला लेने से उसकी सत्यता में विश्वास कर लेने से उसके प्रभाव से आक्रांत हो जाने से व्यक्ति की यह दशा हो जाती है और आज हम उसी दशा में से निकलकर उस जीवन में प्रवेश करने की साधना की चर्चा करने बैठे हैं, जिसमें प्रवेश करने के बाद शरीर और संसार का न भास रहता है और न चिंतन रहता है वह जीवन कैसा है मैंने अनुभवी जन के मुख से सुना है कि वह बड़ा आनंदमय है उसका आद यंत्र नहीं है उसमें दुख का लेश नहीं है ऐसे जीवन की प्राप्ति किन उपायों से होती है आज हम भाई बहनों को इस प्रश्न का समाधान करना है इस संदर्भ में एक बड़ी अच्छी बात है मानव जीवन का सत्य है जिसको जानना और मानना साधकों के लिए बहुत ही उपयोगी है वह यह है कि संसार की आसक्ति जनित लोभ मोह आदि विकारों से आक्रांत दशा में भी मनुष्य का अपना जो अविनाशी स्वरूप है उसकी क्षति नहीं होती है इस सत्य में हमारी गहरी आस्था होनी चाहिए यह खास बात है जो स्वामी जी महाराज ने अपने अनुभव के द्वारा जाना और मानव सेवा संघ की पद्धति के नाम से इसको कह कर करके हम लोगों को सुनाए बहुत ही शांत वातावरण है किसी प्रकार की कोई बाधा इस समय हम लोगों की इस सत्य चर्चा में कष्ट नहीं दे रही है थोड़ी देर के लिए आप अपने भीतर ढूंढ करके देखिए कुछ दिन पहले शरीर में बड़ा बल था आज यह दुर्बल दिखाई देता है लेकिन शरीर दुर्बल दिखाई देता है शरीर और संसार के संबंध में सोचने वाला जानने वाला विचार करने वाला देखने वाला न पहले दुर्बल था न आज दुर्बल है उसमें सबलता दुर्बलता का कोई दोष लग ही नहीं सकता आप सोचिए पहले आप बड़े पदवान थे बड़ा भारी पद था समाज में बड़ी भारी पूछ थी और आज अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद रिटायरमेंट के बाद वह पद नहीं है वह पूछ नहीं है तो उस समय जो कुछ था उसको जानने की सामर्थ्य जिसमें थी उसका ज्ञाता उसका दृष्टा जो था वह आज भी उसी रूप में है पद नहीं है अब जनसंपर्क नहीं है अब लेकिन अब यह नहीं है इस दशा को जानने वाला वही है जो उस दशा को जानने वाला था इस दृष्टि से शरीरों से तारात्म तोड़कर अविनाशी में समाहित हो जाना अविनाशी के योग से अविनाशी के बोध से अविनाशी की अभिन्नता से आनंदमय चिन्हमय हो जाना यह बात तो पीछे होगी आज की ही वर्तमान दशा को अपने सामने रखकर देख लीजिए आपको परिस्थितियों के परिवर्तन का ज्ञान है आपको शरीर के बनने बिगड़ने का ज्ञान है आप अनुभव करते हैं कि शरीर पहले रोगी था अब निरोग हो गया दुर्बल था अब सबल हो गया इस प्रकार शरीर संबंधी बदलाव का परिचय हम सभी भाई बहनों को होता है परन्तु अपने में परिवर्तन का भार कभी किसी को नहीं होता इस बात को हम लोग स्पष्ट जानते हैं कि शरीर दुर्बल हो गया मैं तो वही हूँ शरीर सबल हो गया मैं तो वही हूँ मुझे पद मिला हुआ था छूट गया मैं तो वही हूँ इस तरह से आप देखेंगे बड़ा रहस्य मालूम होता है बड़ी अच्छी बात मालूम होती है और बड़ा अच्छा लगता है अध्यात्म चर्चा करने में कि हमारी जो चर्चा चल रही है अविनाशी जीवन में प्रवेश करने की यह चर्चा निराधार नहीं है इस चर्चा के द्वारा जिस जीवन को हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं वह अभी इसी क्षण में हमी लोगों में विद्यमान है एक तो यह बात महाराज जी ने हम लोगों के सामने रख दी तो इसमें हमारी दृढ़ आस्था होनी चाहिए मेरा नाश कभी हुआ नहीं कभी होगा नहीं अब इसके बाद साधन आरम्भ होगा तो उस अविनाशी जीवन में प्रवेश पाने का उपाय क्या है नाशवान जो कुछ है उससे संबंध तोड़ लो शांत हो जाओगे शांत हो जाना इसमें मुख्य बात है मन शांत हो जाए चित्त शांत हो जाए कर्मेन्द्रियों सब से काम लेना बंद कर दिया जाए इधर का लगाव टूट जाए तो उधर के अटूट संबंध का अनुभव हो जाए बस इतनी सी बात है अध्यात्म जीवन से अभिन्न होने में कि हमारा आपका परम पुरुषार्थ यही है कि हमारी जीवनी शक्ति कहीं पद में कहीं घर में कहीं कुटुंब में कहीं दल में कहीं संस्था में कहीं मान बड़ाई प्रशंसा में अटकी हुई है इस अटकाव में से वह निकल जाए अपने ही द्वारा इस अटकाव को तोड़ना है फिर स्वतः ही जीवनी शक्ति उससे जाकर जुट जाएगी जो दुख रहित है अविनाशी है तथा अखंड आनंद से भरा हुआ है उससे अभिन्न होने का अचूक उपाय है अकिंचन अचार और अप्रयत्न होकर शांत रहना साधकों को इसमें कठिनाई क्या होती है काम करना हम लोग इच्छा पूर्वक छोड़ सकते हैं लेकिन चुपचाप होते ही अपने आप जो व्यर्थ चिंतन होने लगता है उसको हम लोग इच्छा पूर्वक तोड़ नहीं सकते उस व्यर्थ चिंतन से मुक्त होने का उपाय परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया कि अरे भाई जीवन में जब तक सरसता नहीं आएगी तब तक वह चिंतन टूटेगा नहीं अब यह प्रश्न हम लोगों के सामने आया कि रस कैसे आए मुझमें वह रस कैसे अभिव्यक्त हो जाए कि उससे यह चिंतन टूट जाए उसके लिए उन्होंने तीन उपाय बताए सबसे पहला उपाय बताया कि भाई उदार बनो उदारता का रस मानव जीवन का श्रृंगार है वह भूषण है हम लोगों का उस रस से मानव का व्यक्तित्व सुशोभित होता है वह उदारता आप में है इसीलिए मानव सेवा संघ में जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत द्यक्त साधना को प्रधान प्रधानता देना चाहता है तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करके निवेदन करती हूँ कि भाई मानव सेवा संघ की चर्चा में मानव जीवन के मूल सत्य की चर्चा होने दो और व्यक्तिगत साधना को व्यक्तिगत रहने दो अगर व्यक्तिगत साधना की प्रधानता हम मानव सेवा संघ में दे देंगे तो इसकी सर्व व्यापकता घट जाएगी समझ में आता है व्यक्तिगत साधना के प्रति तो आदमी का खिंचाव भी रहता है रुचि भी रहती है परंतु मानव सेवा संघ तो सबका है सबका यह है? कब तक है जब तक इसकी सर्व व्यापकता सुरक्षित है तब तक है अब मेरी व्यक्तिगत साधना को इसमें आरोपित कर दिया जाए उसकी विशेषता बढ़ा दी जाए तो उसी के भीतर यह सीमित हो जाएगा तब यह सबका नहीं रह सकेगा मानव सेवा संघ के प्रेमियों समर्थकों सेवकों के लिए अति आवश्यक बात है इसकी सर्व व्यापकता को सुरक्षित रखना है व्यक्तिगत रुचि को प्रधानता दे करके कि मैं मानव सेवा संघ का सेवक हूँ मानव सेवा संघ का समर्थक हूँ मैं मानव सेवा संघ में तन मन धन लगाता हूँ तो इसमें कुछ मेरी भी बात चलनी चाहिए ऐसा सोच करके व्यक्तिगत बात को हम लोग इसमें शामिल कर देंगे तो फिर यह सबका नहीं रह जाएगा स्वामी जी महाराज ने क्या कहा उदारता का रस जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो उस रस के आधार पर व्यर्थ चिंतन का नाश होगा अब उदारता कैसी आएगी जीवन में भाई तब उन्होंने कहा कि दुखी को देखकर करुणित होना सुखी को देखकर प्रसन्न होना इस उदारता को हम लोगों को बढ़ाना है उदारता को बढ़ाने में एक विशेष बात पर ध्यान देना है कि दूसरे लोग हमारे प्रति उदार हों इसमें हमारी स्वाधीनता नहीं है परंतु हम स्वयं चाहें तो दूसरों के प्रति उदार हो सकते हैं इसमें हम स्वाधीन हैं इस दृष्टि से हम सभी को अपने निकटवर्ती जनसमुदाय के प्रति उदार रहना चाहिए उदारता के रस से व्यर्थ चिंतन का नाश होता है व्यर्थ चिंतन के नाश का दूसरा उपाय श्री स्वामी जी महाराज ने बताया कि अचार और अच्तन हो जाओ इसमें किसी मत संप्रदाय ग्रंथ पंथ एवं प्रणाली का मतभेद नहीं है मानव सेवा संघ की साधन प्रणाली में ऐसे चुने हुए शब्दों का प्रयोग पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है कि जिससे सर्वव्यापी विचार को सर्वव्यापी बनाए रखने में बड़ी मदद मिलती है उन्होंने शास्त्रीय शब्दों का भी अधिक प्रयोग नहीं किया कि जिससे कोई कहे कि भाई गीता पढ़ो तो समझ में आएगा नहीं पढ़ो तो नहीं समझ में आएगा अथवा कुरान पढ़ो तो समझ में आएगा नहीं तो नहीं ऐसा नहीं है उन्होंने कहा अकिंचन और अचाह हो जाओ अकिंचन का अर्थ है मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है अचा शब्द का अर्थ है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए ये दोनों शब्द ऐसे हैं कि किसी युग में किसी देश का कोई धर्मावलंबी यदि व्यर्थ चिंतन से छूटना चाहता है शरीर की आसक्ति को छोड़कर देहातीत जीवन में प्रवेश चाहता है तो इन तथ्यों को वह इनकार कर ही नहीं सकता इस संसार में मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है इस सत्य को स्वीकार करना कोई साधुपने की बात नहीं है यह जीवन का सत्य है आप विचारक जन है आपने इस विषय पर अनेक बार सुना है मैं क्या बताऊं? मनोविज्ञान पढ़ने पढ़ाने में जो समय मैंने लगाया उसके परिणाम स्वरूप यह एक रहस्य मेरी समझ में आ गया कि वर्तमान में अपने में जो निरस्ता मालूम होती है वह केवल ममता और कामना के ही कारण है अगर ममता और कामना जीवन में से निकाल दिया जाए तो स्वभाव से ही अपने में इतनी सरसता मिलती है कि व्यक्ति को फिर किसी वस्तु की याद ही नहीं आती यह चिंतन की जड़ कट जाती है। परंतु बड़ी भारी भूल हो गई अपने से कि हमने यह समझ लिया कि अमुक प्रकार की परिस्थिति बन जाएगी तो जीवन बड़ा सरस हो जाएगा इसी में सर्वनाश हो गया न मन चाहिए परिस्थिति बने और न चैन मिले अनुकूल परिस्थितियों की कामना ने मनुष्य को शांति से जीने नहीं दिया अब जरा शरीर के स्तर से ऊपर उठकर देखिए जो रस अपने ही में विद्यमान है उसमें इतना मधुर आकर्षण है कि जिसके वर्णन करने की अपने में क्षमता नहीं है वह रस जैसे ही मानव हृदय में उद्भूत होने लगता है व्यक्ति का रोम रोम उस रस से आप्लावित हो जाता है सर्वेंद्रिया उसमें समाहित हो जाती है फिर शांति की अभिव्यक्ति हो जाती है इतना सरस जीवन अपने ही में विद्यमान है और केवल अप्राप्त परिस्थिति की कल्पना में अप्राप्त वस्तु की कामना में आसपास दिखाई देने वाले शरीर और संसार की ममता में मैंने अपने को बर्बाद कर लिया स्वामी जी महाराज ने सलाह दी कि भाई जीवन में रस की अभिव्यक्ति कैसे होती है अकिंचन और अचाह होने से होती है और रस जब बढ़ता है तो व्यर्थ चिंतन का नाश होता है और तीसरी बात क्या बताई तीसरी बात तो इतनी सहज है कि बहुत सहज भाव से सब किसी के समझ में आ जाती है वह क्या है कि परम प्रेमास्पद के प्रेम का रस जब बढ़ता है तो व्यर्थ चिंतन का नाश हो जाता है प्रेमास्पद का रस कैसे बढ़ेगा सृष्टिकर्ता ने हम लोगों को बनाया है उसमें उन्होंने एक बड़ी बढ़िया चीज दी है एक एवेन्यू ऐसा खोल कर रखा हम लोगों के सामने अपने पास पहुंचने के लिए कि भाई बल नहीं योग्यता नहीं जप नहीं तप नहीं श्रम नहीं चालाकी चतुराई नहीं यह सब कुछ नहीं केवल एक ही बात परमात्मा को पसंद करो परमात्मा की पसंदगी मात्र से हृदय जब पसीने लगता है तब अपने ही में विद्यमान परमात्मा अपने प्रेम रूपी विभूति में प्रकट होने लगता है जिससे व्यर्थ चिंतन का सदा के लिए नाश हो जाता है ऐसा होता है यह इतना प्रत्यक्ष है इतना सत्य है कि एक बार साधक के अनुभव में यह आ जाए तो फिर वह साधक कभी भूलता नहीं है उस प्रेमय अस्तित्व पर से उसकी दृष्टि हटती ही नहीं है श्री स्वामी जी महाराज ऐसा कहते थे और मैं सुनती थी लेकिन सुन कर के उस बात को ग्रहण कर लेने में प्रारंभ में मुझे असमर्थता मालूम होती थी कुछ दिनों के बाद मैं स्वयं परम पूज्य स्वामी जी महाराज से कहने लगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आदमी ईश्वर का विश्वास लेकर अपने जीवन की नीरसता का नाश करने के लिए जितना तत्पर होगा उससे कहीं अधिक परमात्मा लालायत है मनुष्य को नीरसता के ताप से मुक्त करके अपने प्रेम रस से परिपूर्ण करने के लिए परमात्मा को इस बात का बड़ा चाव है कि भटका हुआ उनका प्यारा मानव उनकी ओर उन्मुख हो जाता तो उनकी करुणा का परिचय पाकर आश्वस्त होता और वे परम प्रेमास्पद स्वयं ही उसको अपनी प्रेम सुधा पिलाकर सदा के लिए कृतिकृत्य कर देते कैसी अद्भुत रचना है मनुष्य की सोचिए हाड़ मास के बने हुए मलमूत्र की थैलियों से भरे हुए शरीर की आसक्ति में फंसा हुआ मनुष्य परम विमल परम निर्विकार प्रेम सिंधु परमात्मा का प्रेमी होने की अभिलाषा रखता है किसी प्रेमी की अभिलाषा है उसको माखन रोटी खिलाऊं, किसी ने कहा उसे पालने में झुलाऊं, किसी ने पसंद किया कि उसे छछिया भर खाट पर नाच नचाऊ आश्चर्य है कि भक्त हृदय की इन सभी अभिलाषाओं की पूर्ति का भी विधान है यह मानव जीवन की विशेषता है यह विशेषता उस महामहिम की दी हुई है उन्होंने ही इस बात को पसंद किया कि मानव स्व शरीर इस धरती पर विचरे परंतु ज्ञान पूर्वक इससे निर्लिप्त रहे तथा प्रेम रस की वर्षा से चराचर जगत को आनंदित करे यह महिमा हम सभी भाई बहनों के जीवन में चवितार्थ हो सकती है यह है मानव सेवा संघ का अमर संदेश अब शांत हो गए अनुभाव आदरणीय बाबूजी, जी सत्संग सेवी माताओं बहनों और भाइयों। मानव सेवा संघ के तत्वावधान में हम सभी भाई बहन जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए जीवन के सत्य पर विचार करने बैठे हैं समस्या क्या है हमारे सामने मानव सेवा संघ ने दो बातें हमारे सामने रखी व्यक्ति का कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण व्यक्ति के कल्याण का क्या अर्थ है व्यक्ति के कल्याण का अर्थ यह लिया गया कि अपने में अशांति से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को शांति मिल जाए लोग काम क्रोध आदि विकारों से दिवस पड़े व्यक्ति को जीवन मुक्ति मिल जाए अपने को अनेक प्रकार से असमर्थ पाकर अनाथपन की पीड़ा से पीड़ित होने वाले व्यक्ति को विश्वनाथ का आश्रय प्राप्त हो जाए तो अशांति मिटकर शांतिमय जीवन हो जाए जन्म मरण की बाध्यता मिटकर जीवन मुक्ति का आनंद मिल जाए अनाथपन मिटकर सर्व सर्वसमर्थ की शरण मिल जाए हृदय परम प्रेमां पर के प्रेम से भर जाए नीरस्ता और अभाव सदा के लिए मिट जाए ये व्यक्ति का कल्याण कहलाता है और सुंदर समाज का निर्माण क्या है सुंदर समाज के निर्माण के अर्थ में मानव सेवा संघ ने यह अर्थ लिया कि जिस समाज में अनेक प्रकार की भिन्नताओं के रहते हुए भी एक सर्वात्म भाव की स्थापना हो जाए वह सुंदर समाज है अनेक प्रकार की भिन्नता तो समाज में रहेगी ही परिस्थितियां सबकी अलग अलग होंगी रुचि योग्यता सबकी अलग अलग होगी तो अनेक प्रकार की भिन्नता के होते हुए भी सर्वात्म भाव के आधार पर एकता स्थापित हो जाए तो यह सुंदर समाज के निर्माण का लक्षण होगा शरीर से बलवान व्यक्ति प्राप्त बल को निर्बलों की चीज मान ले तो निर्बल और सबल की एकता हो जाएगी तो जहां इस प्रकार की एकता स्थापित हो जाए उसको मानव सेवा समझने सुंदर समाज का निर्माण माना और ऐसा करने में आप देखेंगे कि जहां व्यक्ति सुंदर समाज के निर्माण के लिए प्राप्त सामर्थ्य योग्यता इत्यादि को समाज की सेवा में लगाने का व्रत लेता है तो उसके इस व्रत से उस व्यक्ति का भी कल्याण होता है मानव सेवा संघ की एक बड़ी भारी विशेषता मुझे मालूम होती है कि व्यक्ति के कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण को दो अलग अलग बातें नहीं मानी गई जो व्यक्ति निज विवेक का आदर करता है जो व्यक्ति प्रभु विश्वास में विकल्प में नहीं करता जो व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत जीवन को बुराई रहित बनाने में प्रयत्नशील है ऐसे अपने कल्याण में तत्पर व्यक्ति के द्वारा ही समाज की सेवा संभव होती है और जो व्यक्ति प्राप्त सामग्री को अपनी न मानकर ममता छोड़कर अप्राप्त की कामना छोड़कर जिस परिस्थिति में है और जो कुछ उसको प्राप्त है उसी के द्वारा वह निकटवर्ती जन समाज की सेवा में तत्पर रहता है तो उसके चित्त की शुद्धि होती है उसको शांति मिलती है उसका विकास होता है इस तरह मानव सेवा समय में व्यक्ति के कल्याण और सुंदर समाज के निर्माण को एक ही व्यक्तित्व के दो पहलू अनिवार्य पहलू माने और जो जो अपने कल्याण में तत्पर है वह समाज की सेवा कर सकता है जो समाज की सेवा कर सकता है वह अपना विकास कर सकता है ऐसा इसको माना गया एक बड़ी भारी विशेषता जो महाराज जी ने मानव जीवन के संबंध में हम लोगों को बताई वो ये है कि हम सभी भाई बहनों को अपने संबंध में इस बात का बहुत ही दृढ़ विश्वास रखना है वो क्या कि मानव का जीवन स्वयं ही इतना मूल्यवान है स्वयं ही इतना महत्वपूर्ण है कि उसी उसी व्यक्तित्व में विद्यमान मौलिक तत्वों का विकास करने के लिए हम तत्पर हो जाएं तो इस विकास में कोई भाई कोई बहन पराधीन नहीं है महाराज जी के दिन में इस बात की बड़ी गहरी वेदना रहती थी कि आज समाज की पीड़ा से पीड़ित होने वाले महानुभाव समाज सुधार की दिशा में सोचने वाले व्यक्ति ऐसा सोचने लगे कि परिस्थिति को बदल दो तो समाज का विकास होगा परिस्थिति को बदल दो तो व्यक्ति को आराम मिलेगा तो मनुष्य का विकास परिस्थिति परिवर्तन से होगा ये बड़ी भारी भूल है महाराज जी ने कहा भी है और लिखा भी है दूसरों की सहायता पर मेरा विकास निर्भर है ऐसा सोचना मानवता की दृष्टि से मानव समाज का बड़ा भारी अपमान उन्होंने बताया क्या ऐसे भी बताया कि भाई तुम्हारा सुधार तुम्हारा उद्धार तुम्हारा विकास पराश्रय और पराधीनता पर निर्भर नहीं करता इस बात का विश्वास दिलाना मानव सेवा संघ की ओर से मानव समाज की बड़ी भारी सेवा है आप मत सोचिए कि आपको जो चाहिए वह कहीं बाहर से मिलेगा आपको क्या चाहिए आपको शांति चाहिए आपको जीवन मुक्ति चाहिए आपको भगवत भक्ति चाहिए शांति कैसे मिलती है भाई शांति मिलती है की हुई भूल को दोहराएंगे नहीं जानी हुई भूल को करेंगे नहीं अपने जाने हुए असत्य के संग का त्याग करने से शांति मिलती है तो ये शांति कोई दूसरा कैसे आपको दे देगा यदि अपनी जानी हुई भूल को मैं छोड़ू नहीं की हुई भूल को दोहराना बंद करूं नहीं तो अन्य की सहायता से मुझे शांति कैसे मिल जाएगी नहीं मिल सकती है जीवन मुक्ति चाहिए अपने को अनेक शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है उन्हीं संकल्पों को लेकर यदि वह मर जाता है तो उसको दुनिया में कौन सी वस्तु कौन सा व्यक्ति कौन सा गुरु ऐसा है जो उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दे कोई ऐसा नहीं कर सकता ऐसा कोई है नहीं जन्म मरण की बाध्यता कब टूटती है जब निज विवेक के प्रकाश में व्यक्ति इस बात को अनुभव करता है कि संकल्पों से प्रेरित होकर प्राकृतिक विधान से मुझे शरीर धारण करना पड़ा है तो निज विवेक के प्रकाश में हम संकल्प रहित हो जाए निर्विकल्प जीवन को प्राप्त करें शरीरों के रहते रहते जब व्यक्ति संकल्प हो जाता है तो उसकी निसंकल्पता की शांति में उस सामर्थ्य की अभिव्यक्ति होती है जिस सामर्थ्य को लेकर वह देहाती अविनाशी जीवन में प्रवेश पाता है तो ये तो जीवन का सत्य है अब कोई ऐसा सोचे कि संकल्प पूर्ति के सुख और संकल्प पूर्ति के सुख का लालच तो मैं छोड़ू नहीं तो किस परिस्थिति से किस व्यक्ति से किस वस्तु से किस गुरु से किस मार्गदर्शक से किस समाज सुधारक से उसके जन्म मरण की बाध्यता कट सकती है कभी नहीं हो सकता इसलिए मानव सेवा संघ ने मानव समाज को यह विश्वास दिलाना पसंद किया कि भाई तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें ये विद्यमान है अपने सुधार के लिए पराश्रय और पराधीन मत बने रहो आपको ईश्वरीय प्रेम चाहिए ईश्वर की चर्चा हम लोगों के जीवन में है बिना तो देखा हुआ बिना जाना हुआ परमात्मा जिसकी हम आवश्यकता अनुभव करते हैं जिसकी चर्चा किए बिना रह नहीं सकते हैं उस परमात्मा से भीड़ मुलाकात करने का भी कोई उपाय है क्या मानव सेवा संघ ने हम लोगों के सामने जीवन के इस सत्य को रखा और ये कहा कि यह बड़ा ही आवश्यक प्रश्न है मानव के जीवन में और इस आवश्यक प्रश्न की उत्पत्ति जो है वो किसी परिस्थिति पर नहीं है किसी वर्ग विशेष किसी देश काल पर आधारित नहीं है यह मानव के जीवन का मौलिक प्रश्न है कि वह अपने को अनेक प्रकार की सीमाओं में बंधा हुआ पाता है वह अपनी शक्तियों को अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति में अधूरी पाता है इसलिए वह एक सर्व सामर्थ्यवान अविनाशी प्रेम स्वरूप की आवश्यकता अनुभव करता है उसी का नाम परमात्मा है उसी का नाम ईश्वर है उसी का नाम भगवान है और उससे मिल लेना उससे अभिन्न हो जाना मानव जीवन की सबसे ऊंची अंतिम उपलब्धि है उपाय क्या है तो अलग अलग भक्तों से अलग अलग संतों से अलग अलग पंथों से अलग अलग ग्रंथों से पूछिएगा तो अलग अलग प्रकार के उपाय आपके सामने आएंगे मानव सेवा या है किसी एक देशीय मत संप्रदाय वर्ग साधना का समर्थक विरोधक नहीं है इसलिए मानव सेवा संघ के प्रणेता ने इस दृष्टि से मानव जीवन के उन मौलिक तत्वों को हमारे सामने रखा जो कोई भी ईश्वरवादी साधक ईश्वर से मिलने का अभिलाषी अपना सकता है और वो क्या है कि भाई देखा गया संसार मेरे जीवन की आवश्यकता की पूर्ति में असमर्थ प्रमाणित तो हो गया इसलिए मैं देखे हुए संसार को ना पसंद करता हूँ ये खास बात है और जो देखने में नहीं आया जो बुद्धि की सीमा में नहीं समा सका जो हमारी जानकारी का विषय नहीं बन सका लेकिन उसकी आवश्यकता मुझे महसूस होती है तो जिसकी आवश्यकता मुझे महसूस होती है उससे मिलना मैं पसंद कर लू तो जिसने देखे हुए संसार को ना पसंद किया और बिना देखे हुए परमात्मा को पसंद कर लिया उसको शरीर के रहते रहते परमात्मा के मिलने का अनुभव हो गया अनुभव हो गया यह जीवन का सत्य है कि जिसको आप नापसंद कर देंगे उसका प्रभाव आपके जीवन पर से उतर जाएगा तो ना पसंद करते ही प्रभाव तो उतर गया परंतु शरीर तो संसार ही है संसार में ही रहेगा तो क्या करें तो मानव सेवा संघ ने बहुत ही प्रैक्टिकल बहुत ही उपयोगी और सर्वमान्य सत्य हम लोगों के सामने रखा कि भाई जो शरीर संसार में ही बना है संसार में ही रहेगा मिट कर के संसार में ही समाहित होगा उस शरीर को लेकर संसार के बाहर जाने को नहीं सोचना है उस शरीर के माध्यम से संसार की सेवा करो जो सदा सदा से आपके है बिना देखा हुआ होने पर भी बिना जाना हुआ होने पर भी आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ है जब उसकी ओर आप उन्मुख होते हैं तो संसार के संबंध से उत्पन्न होने वाले नए विकारों का अंत हो जाता है तो विचार के आधार पर तो नए अधिकार उत्पन्न नहीं होंगे फिर भी संसार की सेवा अनिवार्य है क्यों क्योंकि इतने दिनों तक जो मैंने संसार को अपना भोग्य पदार्थ माना था खाने की वस्तु दिखाई दे तो मैं खा लू सुख आराम की वस्तु दिखाई दे तो मैं उसका उपभोग कर लू यह जो हमारी एक भूल होती आई कि संसार को मैंने सेवा का पात्र न मान करके अपना भोग्य पदार्थ माना था इस भूल के कारण जीवन में जो विकार उत्पन्न हो गए उन पुराने रागों की निवृत्ति के लिए संसार की सेवा अनिवार्य है तो अपने लिए इसको पसंद मत करो लेकिन राग राजनिवृत्ति का साधन जानकर इसकी सेवा करो तो संसार का चिंतन कैसे छूटता है उसकी सेवा करने से छूटता है